महाभारत स्त्री पर्व श्राद्ध पर्व षडविंशोध्याय प्राप्त अनुस्मृति विद्या और दिव्य दृष्टि के प्रभाव से युधिष्ठिर का महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या और गति का वर्णन तथा युधिष्ठिर के आज्ञा से सबका दाह संस्कार श्री भगवान वाचन उत्तिष्ठो उठ उत्तिष्ट गांधारी माँ चोके मन कृथा तवैपराधे न कुरो निधनम गता त्रिभुवन बोले गांधारी उठो उठो शोक में मन को न डुबाओ तुम्हारे ही अपराध से कौरवों का विनाश हुआ है युरात्म मृति मनिन दुर्योधन पुरस्कृत दुष्कृत साधु मनसे निष्ठुर वैरपुर वृद्धा शासनातिम कथमा दोष मैया धा मिहेक्षसी तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुरात्मा दूसरों से एवं जलन रखने वाला और अत्यंत अभिमानी था दुष्कर्म प्राण निष्ठुर वैर का मूर्तिमान स्वरूप और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला था तुमने उसको अगवा बनाकर जो अपराध किया है उसे क्या तुम अच्छा समझती हो अपने ही किए हुए दोष को यहाँ मुझ पर कैसे लादना चाहती हो मृतम वा जवा नष्टम ज्योति तम अनुसोचती यदि कोई मनुष्य किसी मरे हुए संबंधी नष्ट हुई वस्तु अथवा बीते हुई बात के लिए शोक करता है तो वह एक दूस दुख से दूसरे दुख का भागी होता है इस प्रकार वह दो अनर्थों को प्राप्त होता है तपोर्थी अम्ब्राह्मणे धत्तगर्भम गौरव्ढारम धावितरम तुरंगे शुद्रादासम पशुपालम च वैश्याम भदारती राजपुत्री ब्राह्मणी तप के लिए गाय बोझ धोने के लिए घोड़ी भेग से दौड़ने के लिए शुद्रा सेवा के लिए वैश्य कन्या पशुपालन करने के लिए और तुम जैसी राजपुत्री युद्ध में लड़कर मरने के लिए पुत्र पैदा करती है पुनरुक्तं धारी व्यालोचना वैशम पेह जन्मे जय श्री कृष्ण का दोबारा कहा हुआ वह अप्रिय वचन सुनकर गांधारी चुप हो गई उसके नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे थे धृतराष्ट्रस्तुराजृह बुद्धिजम तमह पर्यप्रेक्षत धर्मज्ञ ध धर्मराजम युधि उस समय धर्मज्ञ राज ने अज्ञान से उत्पन्न होने वाले शोक और मोह को रोककर धर्मराज धर्मराजिठिर से पूछा जीवता परिमाण से पांडव जद जानी से परिमाण स्वे पांडुनंदन तुम जीवित सैनिकों की संख्या के जानकार तो हो ही यदि मरे की संख्या जानते हो तो मुझे बताओ आयुतम बताओतम सहस्त्र कोट्य राजन इस युद्ध में एक अरब छसठ करोड़ हजार योद्धा मारे गए हैं अलक्षिता वीराणाम सहस्त्राणी चतुर्दश्या राजेंद्र शतम राजेंद्र राजके अतिरिक्त चौबीस हजार एक सौ पैंसठ सैनिक लापता हैं गतिम काम ते गुरुष सतम आचक्षु में महाबाहो सर्वज्ञो यति ने पूछा पुरुष प्रवर महाबाहू तुम तो मुझे सर्वज्ञ जान पड़ते हो अतः यह तो बताओ कि वे मरे हुए सैनिक किस गति को प्राप्त हुए हैं शेटे परम देवराज युधिष्ठता ने कहा जिन लोगों ने इस महासमर में बड़े हर्ष और उत्साह के साथ अपने शरीरों के आहुति दी है वे सत्य प्राक्रमी वीर देवराज इंद्र के समान लोकों में गए हैं ये हृष्टे न मन सा मर्तव्यम भारत युद्ध महान शस्त्र निधन प्राप्त जो मर से मरने का निश्चय करके में वे मारे हैं। वे गंधर्वों के साथ ये संग्राम भूमि भूम में खड़े हो प्राणों की भीख मांगते हुए युद्ध से बिमुख हो गए थे उनमें से जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए हैं वे कालों को लोक में गए हैं। माना सेवा नीम कार्यमान शस्त्र धर्म गतास्ते ब्रह्म सदनमेत्रास्त विचारण जिन महामसी महापुरुषों को जिन महामुष्य पुरुषों को शत्रुओं ने गिरा दिया था जिनके पास युद्ध करने का कोई साधन नहीं रह गया था जो शस्त्रहीन हो गए थे और उस अवस्था में भी लज्जाशील होने के कारण जो रणभूमि में निरंतर शत्रुओं का सामना करते हुए ही ते अस्त्र शस्त्रों से कट गए वे क्षत्रिय धर्म प्राण पुरुष ब्रह्मलोक में गए हैं इस विषय में मेरा कोई दूसरा विचार नहीं है ये त्वच् निहता राजो धर्म प्रति यथा यंचित तुत्तरान तेगुतरा राजन इनके सिवा जो लोग इस युद्ध की सीमा के भीतर रहकर जिस किसी भी प्रकार से मार डाले गए हैं वे उत्तर कुरदेश में जन्म धारण करेंगे त्राट वाचन कन ज्ञान बल नुत्र पश्य से सिद्धवत तन्वे वहाबाहो श्रोतव्यम यदि वही मृत्राट ने पूछा बेटा किस ज्ञान बल से तुम इस तरह सिद्ध पुरुषों के समान सब कुछ प्रत्यक्ष देख रहे हो महाबाहो यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताओ युद्धिवाच निदेशाभवतः पूर्व बने विचरता मीर्थयात्रा प्रसंग as सम्प्राप्त हो यम बोले महाराज पहले आपकी आज्ञा से जब मैं वन में विचरता था उन्हीं दिनों यात्रा के प्रसंग से मुझे एक महात्मा का इस रूप में अनुग्रह प्राप्त हुआ देवर्षि लोमसो दिष्ट ततः प्राप्तो ओ स्व स्मृति दिव्यम चक्ष प्राप्त ज्ञान योगे नाम तीर्थ यात्रा के समय देवर्षि लोमस का दर्शन हुआ था उन्हीं से मैंने अनुस्मृति विद्या प्राप्त की थी इसके सिवा पूर्व में ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो गई थी च च धृतराण्ड ने पूछा भारत यहां जो अनाथ और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं क्या तुम उनके शरीरों का पूर्वक दाह संस्कार करा दोगे ना ये तात जिनका कोई संस्कार करने वाला नहीं है तथा जो अग्निहोत्री नहीं रहे हैं उनका भी प्रेत कर्म तो करना ही होगा तात यहां तो बहुतों के अंत्येष्ट कर्म करने हैं हम किस किस करें ज्ञान पर्णाश वृद्धाश्चर्षंते यत तो कर्मण भविष्य युधिष्ठि युधिष्ठि जिनकी लाशों को गरुण और गिद्य इधर उधर घतिट रहे हैं उन्हें तो श्राद्ध कर्म से ही शुभलोक प्राप्त होंगे व एव मुक्तो महाराज कुंती पुत्रो युधिष्ठि आदिधर्मा दौम्यम सूत चय विद्र महाबुद्धि जुजुत्व कौरवेना मुखा से भृत्यां सूतासा प्रेत कार्याण्यशेषता यथा यथाचानाथबकिंचन शरीर नैसम विनाश्यति जी कहते हैं महाराज राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र युधिष्ठि ने सुधर्मा धौम्य सारथि संजय परम बुद्धिमान विदुर कुरवंशी जुरु तथा इंद्रसेन आदि सेवकों एवं संपूर्ण सूतों को यह आज्ञा दे कि आप लोग इन सबके प्रेत कार्य सम्पन्न करावे ऐसा न हो कि कोई भी लाश अनाथ के समान नष्ट हो जाए शासना धर्मराज से छत्ता सूत संजय सुधर्मा धम्य सहित इंद्रसेना का तथा काली धृत तैलं चन्धाच छौमा वसना चिख्य महारहा दारुण सजयानता मृतताह चिता कृत्वा प्रयत्न ना मुख्यान नाहयासुरव्याग्रह शास्त्र कर्मणा धर्मराज के आदेश से विदुर्जे सारथी संजय सुधर्मा धौम तथा तो इंद्रसेन आज ने चंदन और अग्रो की लकड़ी कालियक घी तेल सुगंधित पदार्थ और बहुमूल्य रेशमी वस्त्र आदि वस्तुएं एकत्र की, लकड़ियों का संग्रह किया टूटे हुए रथों तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को भी एकत्र कर लिया फिर उन सबके द्वारा प्रयत्नपूर्वक कई चिताएं बनाकर जेठे छोटे के क्रम से सभी राजाओं का शास्त्रीय विधि के अनुसार उन्होंने शांत भाव से दाह संस्कार सम्पन्न कराया दुर्योधनम चराजानम भा त्र महारथान शल्यम शलं च भूरि त्रसमेंव जयद्रथम चभिमु चारत दोसासी लक्ष्मण चृषकेतुम च पार्थिव सतादिकान् सोमदयाशिकं चेमधन्न विराट द्रुपौ तथा शिखंड चांचाल्यम धृषदुम्न चाराषत युधामु चलामौज कौसल्यों द्रौपदीयाच सुकुम चाशोबल अचलम च भगदत्त पार्थिव कर्णम वैकर्तन तुत्रमर्षण केकयाश्च महे श्वास त्रिकृता महारथा घटोत्कक्षसेंद्र बकभ्रातरमेंलंबुस राक्षसेंद्र जलकंधम च पार्थिव पाव राजा दुर्योधन उनके निन्यान्वे महारथी भाई राजा शल्य शल भूरी श्रवा राजा जयद्रथ अभिमन्यो दुस्साहसन पुत्र लक्ष्मण राजा धृत के तो बृहंत सोमदत्त सौ से भी अधिक सिंजय वीर राजा क्षेमधन्वा विराट ध्रुपद शिखंडी पांचाल देशी ध्रुपद पुत्र धृष्ट दुम्न युधामंजु पराक्रमी उत्तमोजा कौशलराज बृहद बल द्रौपदी के पांचों पुत्र शुभल पुत्र शकुनी अचल वृषक राजा भगदत्त पुत्रों सहित अमृषशील वैकर्तन कर्ण महाधर्मधर पाँचों कह कह राजकुमार महारथी त्रिगर्त राक्षराज घटोत्कच बक्के भाई राक्षसप्रवर अलम्बुस और राजा जलसंध इनका तथा अन्य बहुतेरे सहों भूपालों का घी की धारा से प्रज्ज्वलित हुई अग्नियों द्वारा उन लोगों ने दाह कर्म कराया पितृमेधा से प्रतन महात्म साप्योचंत चापर किन्हीं महामनवीरों के लिए पितृमेधा अर्थात कर्म भी आरंभ कर दिए गए कुछ लोगों ने वहां समागान सामगान किया तथा कितने ही मनुष्यों ने वहां मरे हुए विभिन्न जनों के लिए महान शोक प्रकट किया सामनामृचा च नादेन स्त्रीण चुजित स्वर कसम सर्वभूता निशायाम समुपद्यत सामवेदी मंत्रों तथा ऋचाओं के घोष और स्त्रियों के रोने की आवाज से वहाँ रात में सभी प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ तथा जाती हुई चिता की अग्नियाँ आकाश में सूक्ष्म बादलों से ढके हुए ग्रहों के समान दिखाई देती थी ये चाप्यनाथास्तना राशिन सहस्त्र चित्वा दु प्रभुत स्नेह पाचितय दाहता सर्वान्द्रो राजसना इसके बाद वहां अनेक देशों से आए हुए जो अनाथ लोग मारे गए उन सब सबकी लाशों को मंगवाकर उनके सहस्रों ढेर लगाए फिर घी तेल में भिगोई हुई बहुत सी लकड़ियों द्वारा स्थिर चित्त वाले लोगों से चिता बनाकर उन सबको दग्ध के के करवा दिया गंगाम अभिमुखो ग इस प्रकार उन सब का दाह कर्म कराकर कुरराज नृतराष्ट्र को आगे करके गंगा जी की ओर चले गए इत महा भारत स्त्री परमढ़ी श्राद्ध परमढ़ी कुरुणाम इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत श्राद्ध पर्व में कौरवों का अर्धदैहिक संस्कार विषयक छब्बीसवा अध्याय पूरा हुआ